प्रतिबोधवीता मत इस पहले पाल का अर्थ विस्तार रूपेण कर दिया गया जितने पूर्व पक्ष है विभिन्न मतों को उठाकर खंडन भी कर दिए अब अमृतत्विंद अमृतत्व मैंने अमरण भाव स्वात्मन अवस्थान मोक्षमी स्म विंद दे अमृतत्व मन अमरण भाव मैंने अमरण भाव को प्राप्त मरण भाव का मतलब स्वात्मनी अवस्था अपने स्वरूप में अवस्थित इसी का दूसरा नाम मोक्ष होने लभते जिसलिए वह उस दुष्प्रतिबोधवित मतम तस्मात्म इसलिए किससे हो रहा है कि थोकता प्रतिबोधन प्रतिबोधात प्रतिबोध प्रति विदितात्मका प्र, विदितात्मक तो है तो तस्मात् पड़ता है तो मैंने जो क्या है वो प्रतिबोध प्रतिबोधात्बोध प्रत्येक बोधम बोधम प्रति यक्ष प्रतिबोध साक्षरूप विजितात्म का जब उसको सम्यक प्रकार से विशेष रूपेण अनुभव कर लिया जाता है तस्त प्रतिबोधवित मत इसलिए प्रतिबोधवित प्रतिबोध प्रति का चानना ही वास्तव में मत है सिद्धांत है ऐसा अभिप्राय पूरे मंत्र पूर्वाध का बोध से ही प्रत्येगात्मा विषिच मतम अमृतत्म हेतु और स्पष्ट करते हैं बोध से ही ज्ञान का प्रत्यगात्म आत्म विषय प्रत्येगात्म आत्म विषय मतम अमृतत्व हेतु तो अमृतत्व का कारण कौन है प्रत्यगात्मा ही है प्रत्यगात्म रूप आत्मा विषय यस ऐसा प्रत्येगात्मा प्रत्यात्म कौन है तो सबका आत्मा है जीवात्मा वह है विषय जिसका रूपम। रूप अर्थ में दूसरा आत्मा शब्द आया हुआ है प्रत्येगात्म रूप से जिसको विषय करके अनुभव कर लिया जा रहा है उसको कहा जाता है प्रत्येगात्म प्रत्येगात्म रूप आत्मा तस्य विषयत्म प्रत्यत्म रूपी जो साक्षी सामृतत्व सियाद तब अमृत प्रति हेतु बन जाता है कारण बन जाता है क्यों क्योंकि नहीं आत्मनो अना तत्व अमृतत्व ये आत्मा के अनातत्व रूप से जानने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती आत्मा को अनात्म करके जान लोगे तो, तो प्राप्त होने वाला, तो भ्रांति भ्रांति वाला है। है। भ्रांति भ्रांति से अनातत्व मैंने अनात्म प्राप्ति ही अमृतत्म नहीं भवती आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एवं क्योंकि वह आत्मा होने के कारण से आत्मा का अस्वस्थ रूप अनुभूति रूप अमृतत्व निर्निमित ही होता है वह कोई निमित्त से जन्य नहीं होता तो बुद्धि परिणाम प्रत्यक्ष चैतन्य बुद्धि का परिणाम जो कुछ भी है सभी का भाषा कौन है प्रत्यक्ष चैतन्य कौन है परमात्मा है वह नहीं हो सकता ऐसा कोई शंका कर सकता है वो परमात्मा कैसा होगा बुद्धि के प्रत्येक परिणाम रूपा बोधों को प्रकाशन करने वाला वो परमात्मा कैसे तो हो सकता है वस्तु ही होगा। ऐसा कोई आसंग करे तब का कोई को ब्रह्मांड से बहिर्भूत कोई वस्तु होगी जो आप परमात्मा नाम से कहा जाए जिस ब्रह्मांड का संचार करता है ऐसे जो पूर्व पक्ष आशंग करता है तब तो कहते नहीं नहीं आत्मनो अनाथ तत्व अमृतत्म नहीं आत्मा का अनात्ता को जानना या आत्मा को अनाथ रूप से ग्रहण कर लेने से अमृत कभी नहीं हो सकता अनाथ प्राप्ति कर्मफलव अमित ना क्योंकि अनात्म प्राप्ति क्या है कर्म फलों के समान अमित होता है वो अमृत तो, तो से प्रसिद्धि नहीं है इसलिए क्या होगा तब कहते हैं आत्मत्वादेव वो तो स्वरूप होने से आत्मत्वादेव मैने स्वरूपत्वा स्वरूप ही है ना स्वरूप कुछ नहीं है इसलिए उपाधि आदि के वजह से जो दिखाई देता हुआ भेद को निराश करता हुआ वह जो अमृतत्व फल प्राप्त होना है वो निर्निमित्त है यथा स्वर्ग जो है कर्म रूपी निमित्त से जन्य होता है हिरण प्राप्ति उपासन रूपी निमित्त से जन्य होता है लेकिन बेसव सापेश अमृतत्व जो है किसी किसी निमित्त से जैसा पैदा होते हैं यह निरपेक्ष अमृत रूपा जो मोक्ष स्वरूपानुभूति वह किसी भी निमित्त से पैदा नहीं होता फिर क्या किया रहा जा रहा है ऐसा फिर बिना निमित्त का ही पैदा हो जाना है और और मोक्ष हो जाना है फिर ये क्या हो रहा है पढ़ाई लिखाई सब झंझट अब कहते हैं ये सब केवल आप विद्या ज्ञान निवारण केवल अविद्या की निवृत्ति के लिए प्रयास करना है अधिष्ठान का अनुभूति करने के लिए का प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रकाश करने की जरूरत नहीं है कोई प्रयास की जरूरत नहीं है प्रकाश प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है प्रकाश है उसको प्रकाशित करने प्रकाशांतर आदि की जरूरत नहीं है सारा प्रयास केवल आवरण भंग के लिए ही होता है और कोई काम का नहीं होता इस निर्निमित्तमे एवं क्योंकि तो जो है वास्तव में अविद्या के द्वारा अमरत्व तो तो नहीं कर इसलिए तरी विद्या अनर्तज्ञ प्राप्त इत्याशं विद्या व्यर्थ है ऐसा शोर नहीं नहीं नहीं अविद्या ने क्या किया देहादि में आत्मत्व प्रतिपत्ति जो कर दिया देहादि अनात्माओं में आत्मत्व प्रतिपत्ति कर दिया और आत्मा में अनात्व प्रति प्रतिपत्ति कर दिया है विद्या के वजह से क्या हो गया शरीर आदि में आत्मबुद्धि और आत्मा में अनात्म बुद्धि हो रखता है जो इसको निवारण करने के लिए विद्या की जरूरत है अर्थात अन्योन्य ध्यास को भंग करने काम विद्या का तो को कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है तन निवृत्ति कथम यथोक्तया आत्मितया अमृत विंदते आरंभ होता है मंत्र का उत्तरार्घ अवतरण का कथम पुनः यथोक्तया आत्मवीतया पूर्वक्त आत्मवीत प्रतिम उसके द्वारा अमृत की प्राप्ति किस प्रकार से होगी आत्मना विंदते वीर वी आत्मना मन स्वेर स्वरूपेण लभते किम वीरियम बलम सामर्थ्य सामर्थ्य की प्राप्ति बुद्धिगत को तो सामर्थ्य की प्राप्ति होती है शारीरिक सामर्थ्य से लेन इसलिए बलम कर वीरियम करते बलम बलम कर तो आगे करते सामर्थ्यम क्योंकि प्रश्न इसलिए उठ रहा है अमरणत्व तो कैसे मिलेगा मृत्यु को मारे बिना अमर कैसे हो जाएगा मृत्यु को मारना पड़ेगा नहीं मृत्यु में मा मारे तो अमृत लाभ नाम कहते हैं बिना मृत्यु को मारे अमृतत्व की प्राप्ति नाम का चीज सुलभ नहीं है और वह मृत्यु को मारना बिना बल का कैसे होगा बिना सामर्थ्य का कैसे विशेष सामर्थ्य अपनाना पड़ेगा इस मृत्यु पर मृत्यु कौन है अविद्या ही मृत्यु है माया ही मृत्यु है ज्ञान ही मृत्यु है उसको मारना उस पर विजय पाना कोई साधारण बात नहीं है विशेष सामर्थ्य की जरूरत है तब इसलिए पूछा कथम तब कहते मृत्यु का के एक ही रास्ता है अमृत लाभ के लिए जो है विद्या है जो अविद्या मृत्यु तीर्था विद्या अमृतम अस्मृत है पहले बोल चुके हैं तो यहां पर कहते हैं बलम अविद्या संपाद्य व है अविद्या के द्वारा संपादन होगा अविद्या का मतलब उपासना के द्वारा हो गया, कर्म और उपासना के द्वारा पहले सामर्थ्य की प्राप्ति की जाएगी तब विद्या टिप्पण कार कह रहे हैं कि भाई मृत्यु अतिक्रमण ती मंत्रण तीसरा नंबर अमृतत्व तो लाभगन मृत्यु का अतिक्रमण किए बिना अमृतत्व तो का लाभ होना असंभव है इसलिए अविद्यामृत तीर्थते मृत्यु तरण उपाय उपय कह बल अविद्या संपाद्य अविद्या के आधार पर तो क्या करना पड़ेगा मृत्यु तरण का उपाय होता अविद्या को, को अपनानी पड़ेगी अविद्या में निष्ठान कर्म योग को लेना पड़ेगा सगल फल त्यागुरुष्ठान करना है और उपासना से कर तो अधिक उत्तम काम हो जाएगा तब क्या होगा उसे बल की प्राप्ति होगी अविद्या संपाद्य तदनंतर क्या होगा विद्यामृत में देते इति भविव्य समुच्छयी ये यहाँ से पूर्ण अभिसंधि है जो कथन करना है बिना और निष्काम कर्म युग का सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी नायम आत्मा बलहीन लभ्य पिंड को परिषद में गाने इसलिए ये आत्मा बलहीन से लभ्य नहीं है इसलिए अंडा मांस खाके दंड बैठक लगा तगड़ा होना ऐसा खोड़ करना है तो इसलिए आप कह रहे ये तो निष्काम कर उपासना के द्वारा अंत शुद्धि ही बल उस बल के बिना जितना भी पढ़ लो वह शब्द जाल इस कचड़े के साथ मिल जाएगा कचड़ा है ना अंदर में उसके साथ शब्द जाल जो अपने पढ़ा शास्त्र विद्या वो भी प्रदूषित हो जाएगा बल्कि और अहंकार को बढ़ा देगा दुनिया भर धंधा करा देगा है ना संसार में और लपेट कर देगा इसे केवल विद्या सीधा पढ़ने से फायदा नहीं है, योग। उसके ही जब प्राप्ति होती है। तब ये जो प्रतिबोधित कहा आत्मविद्या है यह अमृतत्म प्राप्त करा देता है इसके बिना नहीं ऐसा समीक्षा करना चाहिए ये हमने बताया और क्या सोच तो सोच के तो फिर मतलब। यह सोच सोचने से अंतर्ग शुद्धि हो पाएगा क्या एक बात दूसरी बात क्या अंतर्क शुद्धि के बिना ये विचार चल जाएगा इसलिए तो, तो समस्या है ना कि ये जो चीज होते हैं प्रतियोगिता वगैरह जो उत्कृष्ट साधनाएं हैं ये पहले अंतर्ग शुद्धि किए बिना हो ही नहीं सकता बिगड़ तो बैठ कर अहम प्रमाश जब कर बोले वो भी नहीं कर सकता जब करो बोलो तो भी नहीं कर सकते तो उस रूप ने स्वरूप चिंतन करो तो दूर की बात है और जब करते करते नींद आ जाएगा इसका मतलब क्या है अभी विघ्न बहुत है जब अहम ब्रह्माष्टमी एक माला हम जप नहीं कर सकते हैं तो ये सोच सकते कैसे कोई व्यक्ति कि वो ध्यान कर लेगा समाधि लगा लेगा गायत्री मंत्र एक माला जब करने गो तो बैठे बटी नींद आ रही है कहीं को देखा गया? और फिर वो सोचना कल्पना करने लगे कि हम जो है इतना ब्रह्म विद्या का सीधा प्रतियोहित हर वृत्ति को देखते रहूंगा उसमें जो चैतन्य है जो साक्षी है उसको पकड़ूंगा कैसे पकड़ेगा थोड़ा एकाग्र होते ही उसको नींद आ जाएगा तो थोड़ी देर जब करने के लिए मन को एकाग्र किया इतने से नींद आ रही है सर्वोत्ष्ट चीज है उसको कहां से पकड़ पाएगा इसे भी दृश्य थे तो अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्म दर्शनी कहा जिसकी स्थिति वहां तक पहुंच गई उसकी तो बात हम नहीं कर रहे वो तो कर सकता है लेकिन स्वयं को पता लग जाता है कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है होगा कि नहीं होगा दोनों ही पता लग जाता है इसलिए कहा कल भी जो है आया था ना कि भाई आप पहले कर्मयोग करें भले वो कर्मयोग करने लग जाएंगे तो उसे क्या होगा निष्काम कर्मयोग करेंगे तो करते करते यदि आपका अनेकों चरमों से कर्मयोग कर चुके हैं तो इस समय क्या होगा शीघ्र ही आपको उसे वेराग्य हो जाएगा उसे निवृत्त हो जाएगा उपासना भी इस तरह से अनेक जन्मों से किए हुए हैं तो थोड़े दिन में ही आपको उसे विरक्ति हो जाएगी अपने आप उसके द्वारा इसमें आ जाएंगे और इसमें लग जाएगा मा लेकिन यदि कोई स्वयं कल्पना कर ले पहले से मैंने सब कर चुका हूं मुझे कोई जरूरत नहीं करने की जन्मों से अब सीधे प्रेम ज्ञान में लगूंगा नहीं लग सकता कई लोग इस तरह से करके प्रमाद कर चुके हैं यदि आपने थोड़ा सा भी अवसर दिया और उठा फिर समझो तुमको सौ कदम नीचे गिरा देगा जितना है ना वो कहते थे सांप सीढ़ी अपने खेल खेला है ना बस वही बोलते थे अहंकार के साथ ऐसा ही है हम जितनी साधना की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सांप में आ जाना पड़ता खट से नीचे दे पहुंचा जाओ मीडम टू में पहुंच जाता है उसमें कद इतनी खतरा है इसीलिए इसको संभालना है यही हम लोगों को घुमा देता है अरे क्या जरूरत है उपासना करने की क्या जरूरत है करने करने की ये घुमा देता है कि ये अहंकार बोल रहा है वास्तविक वैराग्य नहीं है यदि वास्तविक वैराग्य होकर प्राप्त उस पहुंचा हुआ है तो अपने पर शरण काल से एकदम स्थिति बन जाती है इसे व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है पूर्वजन्म किया है कि नहीं किया है कैसी उसकी वृत्ति चल रही है इसे हमने कभी चार्ट दो चार्ट एक साधना चार्ट एक आहार चार्ट उसमें हम लोग सब लिखे हैं कि हर आइटम जोड़ा है हम आपको देंगे देखो बनाकर सबको पता चलेगा हमारे गुरु लोग क्या बोलते थे वो सब उसमें है इन चीजों पर ध्यान देना ये कितने हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में जागृत काल के 16 घंटा 18 घंटा जितने समय जगह रहते हो उस समय से पूरे पूरे पीरियड को लिखो कितना समय आपने स्वाध्याय के लिए दे पाए मन गया कितना समय जप में गया कितना समय ध्यान गया कितना शुभ चिंतन हुआ कितना समय अशुभ चिंतन हो रहा है क्या क्या हुआ पूरा और आज का दिन कौन सी विशेष श्लोक या मंत्र पर तुम्हारा मन ज्यादा चिंतन चलते रहा या कौन सा श्लोक का रट पाए श्लोक निचा लग, एवरी एवरीडे का एक श्लोक क्योंकि मंत्र या मोक कोई भी चीज हो घंटा एक पर तो चलेगा नहीं लेकिन एक ही प्रधानत रह जाते बार बार बार बार आते रहता है या स्वयं रटो यदि कोई चीज नहीं आ रही तो रटो फिर एक श्लोक को लेकर के। वो तो कौन सा श्लोक रटा वो लिखना नीचे। इस तरह से साधना चार या साधना डायरी और भोजन डायरी ये दो रखेंगे तभी हमें अपनी असली चेहरा दिखेगा हम है क्या कितने पानी में है नहीं तो ये अहंकार और मन तो हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे हमेशा दो मिनट ध्यान में बैठेंगे और समझेंगे मैंने लग गया। अब कुछ नहीं। इसलिए बड़े पुरुष लोग का जोर ही देना चाहते कि ज्यादातर हो सके कि उपासना को छोड़ना ही नहीं है चाहे निरुण ब्रह्म उपासना करो चाहे निष्काम सगुण उपासना जिसमें मन लग जाए ताकि वो अंधानुश जितनी करते उतनी अहंकार नीचे ठंडा रहे। मृत्युम न अनित्य ये सारी चीजों से कभी मृत्यु का अभिभाव नहीं हो सकता धन से नहीं धन सहाय धन से नहीं हो सकता और आपके बहुत सहायक लोग हैं सौ छेड़े हमारे हजार छेड़े इतने लाख छेड़े हमारे हैं ये आपको मुक्ति देने वाले नहीं हैं ये सब और बंधन कारण के कारण है, है सहाय मंत्र औषधि तप योग ये सब कृज वीर है मृत्यु अभिभवी तुम न ये मृत्यु को अभिभूत भी नहीं कर सकते नाश करना तो दूर जी बा क्यों अनित्य अस्तुत सब नि साधने अस्पर्वी टिप्पण नंबर चार लाभ अनुकूल मृत्यु मृत्युभव औपैक बलाय नीद्यासर्तव्या तमामर्थ्य इत्याशीना धन मुख्य मंत्री लाभ के अनुकूल मृत्यु का अभिभाव के उपाय उपाय अविद्या का किसी भी तरह से अनुसरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह उसको अभिभव करने में सामर्थ्य रखती नहीं है क्योंकि खुद अनित्य अनित्य साधनों से निष्पन्न वस्तु कभी नित्य को प्राप्त नहीं कर सकता नास्तिक अकृत कृतना ना, मंत्र स्पष्ट कह इसलिए आत्म विद्या आत्म नहीं विद्यार आत्म विद्यावीरजना आत्मा से ही प्राप्त होता है यदा ब्राह्मण्वाद विज्ञान करते साष्ठा सामर्थ्य विज्ञात ब्राह्मण्वादी एवं हेतु विज्ञान्वारषधसम सेवाद्वार हेतु तत्व भावित हैं ब्राह्मण्वाद विज्ञान आपको में ब्राह्मण हूं मैं इसलिए ये ये अनुष्ठान सब साधन करने का मेरा अधिकार है ऐसा जो आप समझते हो ऐसे समझने तद अंतर कारण बनता है विज्ञान द्वारा वीर विद्या मुक्तत्व दाढ़ मुक्तिभाव दृढ़ी भाव विद्या वीरियमुक्त मुक्तिभाव में दृढ़ भाव ही सामर्थ्य है ऐसा पर न सब नीर वी मुक्त मुक्त स्वाभाविक मुक्त आत्म आत्म आत्म प्राप्त विद्या तो होता है विद्या उसे द्वार विद्या द्वार जसा है। है का ज्ञान में मुख्य हेतु और ज्ञान द्वार है। द्वारा ब्राह्मण वसंती अग्निता आ गया ये मंत्र सुनने के बाद वसंत ऋतु में अग्नि का आधान करने के अधिकारी अपने कौन मानेगा जो अपने आप को ब्राह्मण करके जानेगा निश्चय कर लिया मैं ब्राह्मण हूँ अति नेतर्ष ज्ञान मुख्य है कि ब्राह्मणत्व तो मुख्य है मुख्य हेतु ब्राह्मणत्व है तो ज्ञान उसका द्वार है मैं ब्राह्मण या ज्ञान द्वार मात्र और मुख्य हेतु कौन है ब्राह्मण तदुत यहां पर भी है आत्मा मुख्य हेतु तो वीर के प्रति और विद्या जो द्वार मात्र औषधि का सेवन में सेवन द्वार है औषधि मुख्यत्व है निरोगता की प्रति है डॉक्टर लोग तो दवा लिख देते हैं तो तुम इसे बीमारी ठीक हो जाएगा लेकिन सेवन करना द्वार है लेकिन ठीक कौन करेगा औषधि करेगा इससे औषधि मुख्य हेतु हो गया और उसका सेवन द्वार हो गया उसी प्रकार से वो भी कहता है ब्राह्मणत्व मुख्यत्व हेतु है उसका विज्ञान द्वारा तो आत्मा मुख्य है उसकी विद्या द्वार इस आत्म नैव बिंदते तो और अन्य कोई साधन से प्राप्त नहीं हो सकता इत्यतो होशक्ता आत्मद्यात्म विद्या हैसी भी साधन से प्राप्त नहीं होश्यकता तद वी मृत्यु शक्नो अभी भविम वही वीर मृत्यु को अभी करने में असमर्थ हो सकता है अन्न कोई नहीं क्यों मृत्यु और आविद्यकवाद्यु आविद्यक है आविद्य मृत्यु को विद्या मृत्यु विद्या से ही नष्ट किया जा सकता है तदर टिप्पणी इसलिए आ मृत्यु आविदक तदुक्त मृत्यु आत्मन यद विद्या इत्यादि निवस्थ अवस्थंभा वीरिये सती अविद्या सु ने यथोक्त मृत्यु भाव जिस व्यक्ति दृढ़ निश्चय हो गया नित्य मुक्तो एवं ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया उस उसके आधार पर उसके जो ये दृढ़ निश्चय क्या है ये वीरी है ये होने पर अविद्या अवस्थित नहीं रह सकती है अनायास वीरिय के द्वारा यथोक्त अविद्य मृत्यु नष्ट हो जाएगा आत्मविद्यात वीर आत्म नहीं विंदते आत्मविद्यात वीर आत्मा से प्राप्त होता है अतो विद्या आत्मविषया विंदते अमृतम इसलिए विद्या से क्या हुआ आत्म विन्दते अमृतम विंदते आत्मविषय अमृत की प्राप्ति हो सकती है आत्मव आत्मविशीणी विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है यमात्मा बलहीन लभ्य मुंडक तीन दो हेतु इसलिए मृत्यु भावक बल विद्या विद्य लभ्य मृत्यु का विभावक बल विद्या से प्राप्त होता है यद्यपि वह बल का द्वार विद्या और बल का आधार कौन करेगा स्वयं जिस विषय का ज्ञान को लेकर जो सामर्थ्य प्राप्त होता है वह सामर्थ्य का कारण ही होता है विषय का ज्ञान केवल द्वार मात्र होता मात है कह रहे हैं, अमृतम विंदते हेतु अमृतत्व विंदती इसीलिए यह जो कहा गया अमृतत्व विन्दते वह संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त धर्मी नाम समुदाय क्या प्रतिबोधवित मतत्व साध को हेतु को ही वास्तविक सिद्धांत वास्तविक मत है वास्तविक ज्ञान है इस बात को संपान करने वाला यह हेतु शुभपन्न हो गया युक्त युक्त सिद्ध हो है अब अगला वाक्य के लिए अपेक्षित अर्थ को समझाने के लिए अगला मंत्र ज्ञावरणी का दे रहे हैं कष्टा खलो सुर नर तिर प्रेतादिशु संसार दुख बहुत प्रणी निकाय जन्म जरा मरण रोगादी संप्राप्तिर अज्ञान इत्यादि क्योंकि जो संसार जो है कैसा है कष्ट खलो घोर कष्ट बाला है क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है प्राणी निकाय प्राणियों के शरीरों में क्या क्या है कैसा है वो संसार दुख बहुलेश संसार रूपी विशेषन्य दुख बहुल है जिसमें ऐसे प्राणी शरीरों में वो कैसे कैसे शरीर है सुर नर फिर प्रेतादिश्र देवदालो नर मनुष्य तिर सांपादी और प्रेतादियों रूपी अनेकों प्राणी का शरीर है जो संसार जन्य बहुल विशेजन्य बहु दुखने वाला जरा मरण संप्राप्ति संप्राप्ति जन्म जरा मरण रोगा जो संप्राप्ति है खलो अज्ञान संप्राप्ति सा होने से इससे कैसे हम बचें उसके लिए करी है चे दी दत्यमस्थी अवेदीन महती न महती यहादी विनष्टि न चेहा धीरा प्रस्मोका नृदा चेदी यदि इस मनुष्य जन्म में ही मनुष्य जन्मनी अवेदित उस ब्रह्म को जान लेता है तो तो उसका जीवन सफल हो गया ठीक है बढ़िया यदि नुष्य को प्राप्त करके उस ब्रह्म को यहाँ नहीं दा जाना जन्म रहते, रहते हुए ही सम्यक प्रकार से उसको नहीं जान पाता है तो महदीवन बड़ा भारी हानि हो जाएगी क्योंकि जन्म का आपने सदुपयोग नहीं किया तो भगवान आपको बहुत भयंकर दंड देंगे कहेंगे तुमको मनुष्य जन्म दिया तो केवल भैंस जैसे खाते पीते चढ़ते फिरते रहा इसे तो भैंस बन जाओ करके कर भैंस बना तो बार मनुष्य जन्म नहीं देंगे जिंदगी कुत्ता तो तो तो तो बना देंगे जैसा जैसा पशु का जिंदगी जो मनुष्य का जीवन नहीं बीता तो मतलब जीरा है जिस पशु के सदृश आप जीवन व्यतीत कर रहे थे उस पशु योनि में भेज देंगे क्या स्थावर योनी जैसे आप जी रहे थे तो स्थावर योनी में डाल देंगे इसलिए एक दिन मनुष्य जन्म में रह करके पूरा प्रयास करना है उस ब्रह्म तत्व को स्वरूप को जानने में अनुभव करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए तथा संभव आजीवन आसुक्त वेदांत चिंतन चिंतया आमृत रोज रोज सोते वक्त दर और ऐसे मरने तक निरंतर वेदांत चिंतन से भरा हुआ होना चाहिए जीवन सगल कार्य करते वक्त पाविक कर वसात शरीर का जीवन उपयोगिनी भिक्षा जी कार्य संचालन करते वक्त भी ब्रह्मचिंतन साथ साथ होते रहना चाहिए बाधा सामान्यकरण का पूर्वक व्यवहार होता हुआ भी वा वह दृश्यता का दृढ़ता करते हुए उसमें किसी भी प्रकार का अभिमान और आसक्ति को न रखते हुए व्यवहार करते रहना है तो ये जो जीवन यापन करने की तरीका है यह शास्त्र कहता है उस तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्म को जो जानेगा अनुभव करेगा निश्चित रूप से उसका अनुभव हो जाएगा जीवन व्यतीत करने वाले को तो उसी का जीवन ठीक है बाक का जीवन बर्बाद है भूतेश भूतेश विचित्र धीरा धीरा मेरे बुद्धिमान लोग बुद्धिमान पुरुष भूतेशु भूतेशु समस्त प्राणियों में उस ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करे सब प्राणियों में विचित्र अलग करके उपाधि को हटा करके उपाधि को हटा करके केवल अधिष्ठान ब्रह्म को देखता है जैसे चित्रपट है उनके हर चित्र को हटा दे तो बचा गया केवल पट चित्र ग्रह त्य उस उपाधि को महत्व का त्याग दोगे तो पट का दर्शन जैसा हो जाता है इसी तरह से भूतेशु भूतेशु भूदानी भूदानी नहीं बोधा इन भूतों का सर्वम खरविदम ब्रह्म कह सब भूत ही ब्रह्म है ये अर्थात क्या है इन भूतों को अलग कर देना सत्य क्या उपाधि में रहने वाले चीज को ढूंढूं मैं कहते नहीं वो भी ठीक नहीं इसलिए भूतेशु भूतेशु विचित इन प्रत्येक भूतों का जो अधिष्ठान भूता तत्व है उसको इन भूतों से अलग कर धीरा उसको अनुभव करते हैं पुरुष लोग देखते हैं प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रेत्य स्नान इस लोक से जाकर मने इस लोक से ऊपर उठ करके अमृता भवंती अद्वैत भाव रूपी अमृत में स्थित हो जाते हैं ब्रह्म ही हो जाते हैं इसका भाषा करके अमृदा नहीं ब्रह्म ही भवंती त्यता भाषा कर देंगे भाषण यही वच्छेद मनुष्य अधिकृता समर्था सन यही वच्छेद यही पर निश्चित रूपेण रूप कार्य यही वच्छेद क्यों मनुष्य होकर के भगवान के असी कृपा से समस्त आपके जो है अंग प्रत्यंग सारी इंद्रिया ठीक ठाक है।, है ना अधिकृत सन ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के अंतर्गत है प्रशद पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं लघु प्रस्तात्र नहीं सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पढ़ा सकते हैं और आश्चर्य करें हम तो कई बार देख रहा हूं शूद्र लोग अच्छे पंडित बन रहे हैं, जिस जन्म में शूद्र हैं, वे वेदांत पढ़ के पढ़िया पंडित अब पढ़ा रहे समझ रहे बड़ा आश्चर्य होता है किसी जन्मों में ब्राह्मण रहे होंगे किसी कारण वैसे जन्म शूद्र तो प्राप्त है लेकिन उनकी सारी वृत्ति जो है छोटेपन से ही इसमें लगा हुआ है पर जो ग्रुप में आते हैं सोलह से, एक सूत्र है और बिल्कुल तेज खोपड़ी वेदांत को बिल्कुल गहराई तक जाता है वो पूछ रहा था क्या मैं पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता नहीं ब्रह्मज्ञान की बात तुम सुदृढ़ नहीं हो यह अभिमान को त्याग दो ना मनुष्य अभिमान आ जाए तो नाहमान कहां रहेगा इसे ये कर लो पढ़ाना है तो ना मनुष्य नुतो हम ये दृढ़ कर लो फिर पढ़ाओ फिर शूद्र पर अनिष्ठ हो तुम तो। क्या दिक्कत लेने दृढ़ होगा तो नहीं होगा तुम्हारी सामर्थ्य की बात कर अधिकृत है सन और समर्थ सारी भी हो समर्थ भी हो शास्त्रानुसारे न अधिकृत है और कोई भी अंगाली का जो है विकलता न होने से सामर्थ्य भी है मन में भी सामर्थ्य बुद्धि में भी सामर्थ्य सब तक सामर्थ्य यदि अवेदित ऐसा होकर यदि वह मनुष्य जान लेता है किसको उस आत्मा लक्षण लक्षण एतो क्या है विदित श्रोत्रं है ना इत्यादि रूप से जो कहा गया उस रूप से जानना और यथोक् न प्रकार प्रकार क्या है आपका आग्थ अन्य तदीता प्रकार अन दैवीता अथो भीता ये प्रकार हो गया और लक्षण्य है श्रोत्र श्रोत श्रोत्र मनसो जो है लक्षण हो गया टिप्पण में एक दूर तीन यथोक् अन्तवा यथोक्त प्रकार अथ तदा अस्ति सत्य मनुष्य जन्म अस्नाशो अर्थवत्ता वावर व्यम विद्यार सत्यम गने कर कर डाले में यदि उसने उसको जान लिया है तो निश्चित रूप भाव, भाव प्राप्त हो गया समझ लो आता दूसरा अर्थ सत्यम को मतलब अर्थवत्ता उसकी जीवन की सार्थकता हो गई मनुष्य जीवन प्राप्त करना सार्थक हो गया क्योंकि मोक्ष प्राप्त कर लिया मनुष्य का जो पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष है प्राप्त कर लिया है उसका जीवन तो सार्थक हो तो गया अथवा तीसरा अर्थ अथवा तो सद्भाव को प्राप्त कर गया सदैव सम सद्भाव है उस को उसने प्राप्त कर लिया अथवा परमार्थावा सत्य विद्यत परमार्थ भाव को उसने प्राप्त कर लिया उसको यहां पर कहा जा रहा है अत सत्यम अस्थि अत सत्यम विद्यार्थेदी दीदी और नचे और इस जन्म रहते जीवन जीवित रहते हुए चेत अधिकृतो और समर्थ होते है भी, भी यदि अवेदित अवेदित तोक तो प्रकार से नहीं जाना उसने तब क्या होगा महती अनंता दीर्घाता विनाशनम जन्म जरा मरणा प्रबंध अविछेदक्षण संसारगति सै दीर्घ कालपर्यताना अनंत काल तक गया दोबारा मनुष्य ही प्राप्त होना मुश्किल विनाश में मतलब गया जरा जन्म जरा प्रबंध रूप मरणादि प्रबंधरूप आविच्छेदलक्षण विनाशन विनष्टि संसारगति संसारगति तस्वुण तो जानता था पुर्व से पूर्वार्थ का प्रथम पाद से गुण का कथन हुआ आत्मविद्या का गुण और अविद्यागत दोष पुत्रार्थ बता दिया जानने से गुण है न जानने से दोष है दोनों बता दिया ना इसे कहते हैं तस्मा इसलिए एवं गुण दोष विजान तो किनमे गुण दोष है आत्मविद्या को जानने में क्या गुण है और आत्मविद्या को न जानने का क्या दोष है ऐसे जो जान लिया जानने से गुण क्या है मोक्ष प्राप्ति न जानने से दोष क्या है संसार गति ये जो चीज जो जान लिया तो ब्राह्मणा भाषिकार जोड़ देते हैं ऐसी स्थिति में ब्राह्मण क्यों स्वभावतः छत्र वैश्य शूद्रों को ये बस की बात नहीं है इतना आसानी से वो पकड़ ले इसे कहते ब्राह्मण इस पर भी टिप्पण कार करें इसलिए पांच नंबर टिप्पण ब्राह्मण पूर्व मनुष्य अधिकृत सामान्य मुक्त पहले आपने क्यों नहीं थे? थे थे? से से भुदेश, भुदेश, भुदेश, क्यों कहा ब्राह्मण अधिकृत मनुष्य कहने से चारों और यहाँ आकर वे आगे भूतेश भूतेश विचित्र धीरा में ब्राह्मण क्यों कह रहे हो ये तो भाष्यकार कर रहे हैं ऐसा आशंका हो रही है हु? मनुष्य सामान्य ब्राह्मण इति थी विशेषम देश मतलब उनको वेदन भारं, खोपड़ी पर जिम्मेदारी डाल दिया सारी दुनिया भले वेदन न पड़े ब्राह्मण का ड्यूटी है वो पढ़ना ही पड़ेगा उसको जानने का भार ब्राह्मण जाति पर डाल दिया भाष्यकार कि गीता के शुरू में ही कहा था ये ब्राह्मण ठीक ठाक है तो सारा समाज और देश ठीक रहेगा ब्राह्मण बिगड़ा सर्वनाश हो गया यही हुआ है इसीलिए कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण का कर्तव्य है कोई करे ना करे ब्रह्म ज्ञान को अपनाना इसका अभ्यास करना ब्रह्मानुभव करना और कोई करे ना करे ब्राह्मण को अवश्य करना ही होगा अयम आश और विस्तार समझा रहे ब्राह्मण संचे अवेदित धन्यो है ना ब्राह्मणी ब्राह्मण क्षेत्र कौन है क्षत्रवी यदि इसको जान लिया तो धन्यो नचेत नास्तिक बलवती घृणा यदि नहीं जाना तो इसको बहुत भयंकर हम कोई घृणास्पद कोई दोष अर्पण नहीं करते हैं ब्राह्मण अवेदित नावत बहुमान ब्राह्मण होकर भी जान लिया तो बहुत बड़ा बात नहीं है तो उसका अपने कर्तव्य था उसने ड्यूटी उसने कर लिया तो कौन सा बड़ा काम हो गया उसने मेहनत किया तो लेकिन नहीं जाना ब्राह्मण तो, तो भयंकर नाश हो जाएगा उसका तो उतना नहीं है क्षत्रिय वैश्य शूद्र यदि नहीं जाना उसे कोई खास हानि नहीं होने वाला ये ब्राह्मण होकर नहीं जाना उसका तो महान विनाश होगा ये इसका इति इस बात को ध्यान आकर्षण करने के लिए भास्कर ऐसे जगहों में जगह पर ब्राह्मण चरेश सर्वभूतों में स्थावरों में भी चरो में भी सभी दृश्यों का दिष्ठान होता वह साक्षी ब्रम को अनुभव करना चाहिए कैसे करना है एक दत्तम तो ब्रह्म विचित्य विद्याय साक्षात्त्य गो ब्रह्म ब्रह्मगो विचित्य सम्यक प्रकार विशेष रूपेण उपाधि विशुद्ध अध साक्षात करके देखो बाजगार विद्याय का कर चुप नहीं होते हैं जानने से काम चलेगा नहीं साक्षात्त्यो सु तो ने कौन है शरीर से मरना नहीं ये शरीर का जिंदा रहते हैं सब काम इसके मरने के बाद नहीं इसे प्रत्यय कर गया प्रत्येक क्या चीज घटा करके मम अहम भाव लक्षणाद अविद्या रूपाद असमान लोक का लोक का हमारा यह लोक हमारी अलोक यही है ममकात और अहं मम भाव काम भाव लक्षण अविद्यालग होकर के सर्वात्मक अद्वैत आदियों में आत्मूपेण एक प्राप्त को जो प्राप्त जो अद्वैत है उसको प्राप्त सनता अमृता अमृता मने ब्रह्मी स यो हई तत्परम ब्रह्म वेदा ब्रह्मयुभ श्रुदेह श्रुत थ्री पुस्तक में हमारे एक पंक्ति छपी ही नहीं है संतो अमृता के बाद क्या है अमृता इधर ही मूल में और आगे वो तो भी दिया है ना उसे ठीक कर दिया इसका मतलब और उसमें नहीं पुराने पुस्तक में पुरान नहीं है हमारे से संतो अमृता भवती श्रुते है ऐसा कर दिया संतो अमृता भवंती और उसकी बाद क्या है ब्रह्म भवंती अमृता भवंती कर क्या है ब्रह्म भवंती उसके बाद आया विश्राम देकर के स यो हित्रह्म वेद ब्रह्म इति श्रुते है यह ना पाठ तब का ठीक है जिनकी ऐसा है सो ठीक है जिनकी नहीं हमारे पुराने कला नहीं ठीक कर लेना अमृता भवंती बने ब्रह्म भवंती क्या प्रमाण है ऐसा होता है मुंडोनिषद स योह वही तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म जिस है तीन दो नौ इस प्रकार दो खंडों का विचार पूरा हो गया इन सब का रहस्य कल देखेंगे